आश चलेगा यह कश्चित मोक्ष हो जो कोई भी यह कार्य कर दे कशित मुक्ष हो जो कोई भी पूर्व प्रथमा सबसे पहला तपसो ब्रह्मण इत जाम ज्ञानादिलक्षण वाला ब्रह्म से तप कर कर दिया वाला ब्रह्म उससे जो उत्पन्न है उत्पन्न कौन है वो जो सबसे पहला पैदा हुआ हिरणा गरबा किसकी अपेक्षा जो आप कहते पहला पैदा हुआ तब कहते अच्छा अद्व्या पूर्वम जल से पहले जल से पहले अग्नि के बाद जल से पहले गर्द ही हो जाएगा ना आकाश, वायु, अग्नि अग्नि के बाद जल से पहले ऐसा तो नहीं लिया जा सकता इसलिए कहते हैं पंचभूते जल सहित पूरे पांच भूतों को लेना है इसमें भी टिप्पण करते पंचकृत लेना क्योंकि हिरण लेकर खुद का शरीर अपत ना अपंच महाभूतात्मक होने से यहाँ पंच भूत से लेना है पंचकृत में तो उनसे पहले भूतों से विशिष्ट शरीर वाला हिरण्य पैदा हो गया ऐसा अर्थ किया जाएगा अद हिरण्य गृह से आप ईश्वर ले सकते उन्हें भी पक्ष बता दिया था जो लोग मानते हैं उसको लोग कद दूसरी व्याख्या करते हैं कद हिरण्य से ईश्वर मायावचन चेतन अपंची महाभूत भी उत्पन्न नहीं है इसलिए अपंस महाभूत भी पहले मायावचन चेतन रूपा ईश्वर हिरण नामक पैदा हो गया ऐसा कहा जा सकता है से केवल जल से पहले ऐसा करना तो बिल्कुल ही उचित नहीं होता अजायत हद्य पूर्व अजात गौरा अजाय था जो वह प्रथम जम तम प्रथम देवादिशर उत्पाद्य सर्वप्राण गृहा हृदय आकाशम प्रवेश गुहाम प्रवेश तिठंत व्याख्या उसके लेकर जो ऐसा उत्पन्न हुआ था वह प्रथमज हिरण्यगर्भ गर्भ देवादिशरों को उत्पन्न कर लिया आदि सब पूरा चौरासी लाखियों को पैदा कर दिया पैदा करके उत्पाद्य सर्व प्राण गुहा सकल प्राणियों की गुफा हृदय गुफा के अंदर हृदय आकाश हम प्रवेश हृदय आकाश प्रवेश करके निष्ठम शब्द आदि उपलब्धमान रह कैसे मालूम हो आपको वरहरा है क्योंकि उसकी सत्ता के बिना तो हम शब्द ग्रहण ही नहीं कर सकते ईश्वर के बिना ईश्वर के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता इसे कहते शब्दादी उपलब्ध करता हुआ मानम शब्दादियों को भूत भी कार्य संघातों से ये सहित वह रहता हुआ भूत ही उन्हें कार्यकर्ण लक्षण सकल जीवों को लेना है ना समस्त चौरासरा जीवनी के सगल शरीरों को लेनी है इसे कहते भूत ही ने कार्य कर्ण संगात ही सृष्टम सा, उनके साथ रहता हुआ उस हिरणगर्म को उस ईश्वर को जो हृदय विभाग में दास जा सकता जीव के साथ जो रह रहा है वो ईश्वर उसको योग्य पश्यत यह पश्य जो अनुभव करता है इतना यह एवं पश्यती जो ऐसा अनुभव कर रहा है वो और किसी का अनुभव नहीं कर रहा और तो वहां से ब्रह्म का ही अनुभव कर रहा है क्योंकि वह ब्रह्म ही सबसे पहले हिरण्य में प्रकट हुआ था नजदीक पहुंच गए हिरण्य घर को ग्रहण कर लिया मतलब तो को ही ग्रहण कर लिया मान लिया जाएगा यद तक प्रकृत ब्रह्म वह यह जब प्रकृत ब्रह्म है उसी को समझे कर रहा है कहते जो कोई भी विशेषण जो दिया गया है गर्भ का विशेषण पूर्व इसलिए दिया बोल रहे हैं का कारण टीका, टीका कार अन, के द्वारा जीव का अवच्छेद होने से चिदवच्छेद असंभवी चित्त का अवच्छेद हो नहीं सकता अंतकरण का अवच्छेद हो करके ही वो हो सकता है इसलिए कहते हैं अंतकरण के माध्यम से हृदय से ले अंतकरण अंतकरण में आ जाए आपन क्या है हो लेकर और उसी में अनेक बन जाते हैं तो वैष्टि अंतकरण बन जाता है इतना ही नहीं या प्राणे न संभवतृत्ति देवता मई गुहा प्रवेश या या भूते प्राणेन संभवति संभव अदि देवता सर्वदेव है ऐसी जो अदिति मैं हिरण्य ग्रह के दूसरा नाम नहीं आदिति हिरण्य को ही दूसरा नाम दे रहे हैं अदिति व्युत्पत्ति करेंगे भाष्यकार आदि करेंगे से वह पर ब्रह्म से उत्पन्न होती है जो जो जो कैसा है है या या प्राण से से लेना ब्रह्म ब्रह्म को, ब्रह्म से जो देवता संभवी स्वरूप उत्पन्न होता है और गुहाम प्रवेश तिष्टि और सगल जीवों के हृदय गुभाग के अंदर प्रवेश करके करके रहने वाली है वो ऐसा जो सो भूतों और भूते भी यहाँ परिपूर्वक कार्यक्रम सकल भूतों के सहित जो के अंदर विराजमान है उसको उसको विजायत क्या करता है है वह उत्पन्न ऐसे जानता है। पहले देखता है और अब कभी उत्पन्न होता है पहले क्या कहा था यह पश्यता और अब वे जायत करें उसी को देखना चाहिए पूर्वान्व करेंगे इसलिए ऐसा जो चीज है उसी को देखना चाहिए अनुभव करना चाहिए है? उसी को अनुभव करना चाहिए ये कहने का मतलब है निश्चय रूपेणा वही यहा है तक जो तुमने पूछा था अन्य धर्म इत्यादि शब्दों के द्वारा या सर्वदेवतामयी सर्व देवतात्मिका जो सर्वदेवतामयी का मतलब सकल देवताओं का स्वरूप धारण किया हुआ प्राणेना हिरण्य गर्भ रूपेणा परस्माद ब्रह्मण संभव या प्राण शब्द हिरण्य ले लिया तो प्राण हिरण्य गर्भ रूपेणा एक ही पक्ष है यदि प्राण शब्द हमने जैसे ग्रहण किया हुआ सुना हुआ है वो प्राण तो से ब्रह्म ब्रह्म से तो पैदा हुआ सीधे सीधे अब यहाँ पर क्या है किस हुआ यदि प्राणस हिरण्य गर्भ रूपेण भाषाकार प्राण ने, ने गर्भ रूपेण तो हृण गर्भ कहा किससे पैदा हुआ तो बस अब अध्ययन करना पड़ेगा प्रसनाद ब्रह्मण ये भाषाकार ने अध्ययन कर लिया प्रसार ब्रह्मण तो देवतात्मिका सर्वदेवतात्मिका हृण रूपेण ये अन्वय में थोड़ा कठिनाई भी है क्यों सर्वदेवतात्मिका देवता में ये जो है प्रधमान थे अदिति भी प्रधान थे उसका भी ले रहे हैं आप और प्राणायन का, का तृतीयांत का कार्य से लिया जा सकता है प्राण से उत्पन्न प्राण उत्पन्नम संभवती इसे प्राण में ब्रह्मणा उत्पन्न भवती ऐसा लेने में ज्यादा उचित होता है तो ऐसे ही ज्यादा मानते हैं लोग किंतु भाषिकार ने अपने हिसाब दूसरे ढंग से ले लिया है प्राणीन में गर्भ रूपेण और अध्यार कर लिया हिरण रूप से ये जो देवतात्मी सर्व देवतात्मी का जो है हिरण्य गर्भ हिरण्य रूप से जो पैदा हो गया वो तो कहा से पैदा हुआ परस्माद्रमण संभव पर ब्रह्म से पैदा हो गया शब्दादि नाम अदनाद अदिथि और ऐसे इसका उत्पन्न हुआ हिरण रूप से उत्पन्न हुआ हिरण गर्भ जो है इसका नाम अदिति की ऊपर शब्द आदि अदनाथ अदिति शब्द आदि को इसने क्या किया खा लिया मैंने भोग करने लगा समस्त इंद्रियों के द्वारा यह अनुभव कर रहा है इसे इसका नाम आदिति अदन है हमेशा यहां ऐसे प्रसंगों में भोजन खाना आसार नहीं ले सकते ना तो क्या कहते भूजा मध्वदम मैं क्या कहा था भाषिकार कर्म फल भोजा मधु मैंने कर्म फल अति अपने कर्म फल को खाता है अत्ति करते थे, उसको उपभोग करता है उपभुंज शब्दादि उनको उपभोग करता है ताम उसको पूर्वत पूर्व दर करना गुहाम प्रवेश तिस्त गुहा में प्रवेश करके रहने वाली उस रूपा जो विशेष विशेष विशेष करके बता रहे करके या भूते भी रूपाधर भूत ही समन्विता ले जाया था जो भूतों से युक्त होकर के उत्पन्न हुआ था उत्पन्न इत्य तक जो उत्पन्न हुआ था उसको हृदय गुफा में ही जो अनुभव करता है पूर्वोत्तर अनुय या है? उसको ता, उसको उसकोश्य ऐसा नहीं जो हुआ था उसको जो अनुभव करता है वह वा वास्तव में इस ब्रह्म को ही अनुभव कर रहा है जो तुमने पूछा था निश्चित रूपेण यस्मा लोके स्वर्णा जातम कुंडलम स्वर्णमेव बोवी तत्व ब्रम्हण जात ऋण गर्भोपी ब्रह्मत्म आनंद करते देखो भाई कि लोक में देखा गया सुवर्ण से पैदा कुंडला है होता होता है इसी प्रकार से से ब्रह्म उत्पन्न जो होता है वो हिरण्य ब्रह्म ही है अलग तो है ही व्यवहार हो रहा है ब्रह्म उत्पन्न हिरण्य उत्पन्न हो गया ब्रह्म से या उपाधि की भूतों के साथ उत्पन्न हो गया कैसे उत्पन्न हुआ भूतों को पहले प्रकट किया और भूतों में प्रवेश कर गया हर घर गुफा में और, और समस्टि अभिमान करता हुआ सकल वेष्टियों का अभिमान कर लो समी भाव में स्थित होकर अपने आप के लगा इसलिए कार्य के व्यवहार हो गया, गया। किंच इतना ही नहीं अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ सुभृतो गर्भिणी दिवे जाग्रवत मनुष्य भी अग्नि ए तद वही तत्व जैसे गर्भ इव दृष्टांकन लेंगे जैसे गर्भव सु गर्भिणी भी गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा शुद्ध अन्नपान आदि के माध्यम से अपने गर्भ की अच्छी प्रकार से रक्षा की जाती है कोई भी गर्भिणी नहीं चाहती है, उल्टा पलटा खान और बच्चा गिर जाए चाहिए कोई औरत है, है? कोई नहीं चाहती अपने गर्भ का नाश करना कोई स्त्री कभी नहीं चाहती ऐसा लगता है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं औरतें, है औरते, बड़े औरत होती है वो नहीं चाहती बच्चे का हमारे सामने ऐसी घटना आई थी बड़े प्रसिद्ध लोग हैं लेकिन वो बहुत माने हुए लोगों में से हैं। बड़ा आश्चर्य उसकी पत्नी जो है वो गायिका है भजन गाने वाले लोग है दोनों पति पदरी और वो उसके दिमाग में पत्र क्या फितुर चढ़ा हुआ था बच्चा होने का तो गला खराब हो जाएगा ऐसे से दिमाग में जाए और हमारे गायन में गड़बड़ी ना हो इस चक्कर में जितनी बार गर्भ ठहरा उसे गर्भ में कुछ गड़बड़ कर गिरा दे गर्भ को नष्ट कर और बाद में तो बहुत दुखी हुई हुआ चल जब दुखी हुए तब हमारे पास देर में जब उस आदमी का पचास उमर हो गया उसको छियालीस कुछ हो गया था तब आए अब बोले लगे कि भाई महाराज जी आप कुछ ऐसी कृपा करो कि सारी जिंदगी गागा कर खत्म हो गया कोई संतान नहीं है उन्हें कुंडली पंडली जगन्नाथ मैंने कहा कि भाई देखो भगवान ने आपको भाग्य में जो दिया था वो नहीं हुआ अब नहीं हो सकता पोती घबरा गया भाई से कैसे कह रहे दिया था कहा दिया था आपने खो लिया के तो बाद में, में, में, में, में तो स्वयं बताया चार बार ऐसे चारों बार हमने गिरा दिया खुद गिराया बताओ कैसे हो रहा है और तो शास्त्र कहता है गर्मिया जो आपने गर्म को बड़ा खान पान लहार विहार सब संभाल करके बिल्कुल संभालती है और ऐसे भी दुष्टलेन अपवाद होते हैं उन सबको मारे डालते हैं सगर्व सर्वपति को बता भी दिया कहा देखो ऐसी ऐसी तुम्हारी घटना हुई है अब कुछ नहीं होने वाला है ये जन्म काट लो। बड़ा आश्चर्य कर गया अच्छा कुछ हुआ था सब जान के हुआ था जान के हुआ तेरा लड़ने फिरने से कोई फायदा नहीं पत्नी अपने गर्भ की अच्छी प्रकार से रक्षा करने लगती है उसी प्रकार से समझा वैसे ही अधि यज्ञ के पहले अरण्य और निहितो जातवेदा अधि यज्ञ रूप से क्या है अग्नि दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है गर्म स्थित के समान अग्नि कहां सुरक्षित है अरण्यों के बीच में अग्नि सुरक्षित है दोनों अरण्यों के बीच में क्या है अग्नि सुरक्षित है। दिवे दिवे भी, भी, भी ही दौ जाग्रद भी हविष्म भी मनुष्य भी अग्नि तथा प्रमाद शून्य जागृत भी मे प्रमाद शून्य परायण जो लोग होते हैं हविषमत भी कर्म परायण लोग कौन मनुष्य लोग ये को मनुष्य भी कर दिया मनुष्य ही के लिए ये सब जगह ऐसे भूते भी करने भी जैसे छादसे सब उनमें ऐसे मनुष्यों के द्वारा दिवे दिव्यग्नि कैसा है वो नित्य और हवन सामग्री आदि से युक्त होकर के याचक मनुष्य लोग अपने ध्यान भावना से युक्त योगी लोग भी क्या कर रहे हैं नित्य यज्ञ एवं हृदय रूप देश में उस परमात्मा प्रा -प्रा को अग्नि रूपेण और ऋण रूपेण अपने हृदय में हृण रूप से और बारह यज्ञ में अग्नि रूप से नित्य मित्र क्या कर रहे हैं स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं ऐसा ही योग ने योग्य ऐसे ही जाने जाते हैं यही वह ब्रह्म है, इसमें यो अधि यज्ञ उत्तराधरण उत्तर और अधर अरण्योर नीता जातवेदा अग्नि ही कौन है वह जातव शब्द अग्नि यद किंचित जाता नहीं अस्मिन संसारे तत्सर्व व्यक्ति जातवेदा उसे भोषण कर दिया जातवेदा कर दिया है अर्थवा अग्नि ही और यज्ञ में उत्तर और अधर अरणिया दो अरणि होते हैं उन अरणियों में अरणी के जैसा अरणी को बना कर के लोग खेलते भी हैं आपने देखा होगा कि वो होता है ना इमली का जो बीज नहीं होता है उसको रख करके गोल गोल छेद होते हैं कटोरा जैसे लकड़ी का दो पीस होता है देखा होगा इधर उधर डालते रहते हैं जो खेलते हो क्या खेलते हो कुछ खेल होता है यात्रा औरतें खेलती है पता नहीं क्या बोलते हैं उसको लकड़ी का बना रहता है दो लंबा लंबा उसमें गोल गोल गोल छेद होते हैं कटोरा कटोरा जैसे होते हैं तो उसको उसमें जो है वो सुपा है। उसको अलग करके या सुपारी या चीजों को अलग करके खेलते हैं ये अरणी भी ऐसे ही होता है बस इतना अंतर है अरणी का दोनों किनारों पे हैंडल भी होते हैं पकड़ने का हैंडल होता है साठ छेद नहीं होते मेरे ख्याल से पांच छेद होता है इतना ही अंतर पांच छेद होते हैं और दो हैंडल सा बनाते पकड़ दोनों अरणी और सिर्फ बीस मिनट डंड होता है बिल्कुल एक डंडा अब उसमें बनाते उस रस्सी से दही का मथरियों में नहीं होती है छेद छेद गोल गोल कटिंग जैसे ताकि रस्सी घूमने के लिए वैसे बना हुआ होता है बीच में और ऊपर ही गोल रहेगा इसलिए वो छेद के अंदर बैठ सके नीचे वैसे गोल रहेगा छेद के अंदर बैठ सके और वहाँ नीचे वाले में रुई डाल देते हैं ऊपर वालों में रुई नहीं डालते फिर उधर ब्रह्मचारी बैठे इधर एक पंडित जो भी हृत्विक अवधन अगर रस्सी से वो एक दूसरे का पैर को लगाता है सामने पंडित फिर बांधना है नहीं ना उसको जिसे एक दूसरे के पैर को सपोर्ट लगाएंगे और खींचेंगे। एक आदमी बीच ऐसा होता है वो तो आदमी करता है उत्तर और अधर अरण्यों का नीता बीच में जो स्थित है या तवेद ही पुनः इतना ही सर्वहविष्याम भोगता कौन है वो अग्नि सकल प्रकार के हविष्यों का भोग अध्यात्म और अब अध्यात्म में घटा रहे लेकिन वह कैसा चीज है ध्यान जिसका ध्यान कर रहे हैं अग्नि हो चाहे गर्भ युव गर्भि अंतर्वत्नी अगरिता पान भोजनादिनाथ गर्भ स्मृत सुष्टु सम्यो लोके योगी जैसा गर्भिणी गर्भिणी शब्द वैसे स्पष्ट अर्थ था भाषाकार तो ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया पर्यायवाची और कठिन कर दे रहे अंतर्वतनी भी अंतर्वतनी दुनिया तो है नहीं गर्भिणी शब्द अपने आप स्पष्ट है गर्भिणी कौन नहीं जानता तो भाषिकार जो है ऐसे कर दिया यही वाली बात मघ बोलम बड़ो जाति का वैसे भाषा वाक्य जो है गर्भिणी का अंतर्वतनी गर्मी संस्कृत में। अगर अनिंदित अशुद्धादि का पान अन, अन्नादि अगर बो, पान भोजन आदि अशुद्ध अन्नादि को त्याग करके शुद्ध का ही पान करते हैं कान का खाते पीते इत्यादि के द्वारा जैसे गर्व को सुने तो सम्य धारण कर लेते हैं इस दुनिया में लोग में उसी, उसी लो, अग्नि रूपी ब्रह्म को और योगी लोग हृदय रूप अपने परमात्मा की सुभृत धारण करते समझो इत कि दिवे अहनि अहनि ईड्य स्तुत्य वंद्य प्रतिदिन वह कैसा है वह अग्नि वाला अग्नि हो चाहे अध्यात्म वाला वा हो वा वह कैसा है प्रतिदिन वह स्तुति है वंदना करने योग्य कर्मि कर्मियों के द्वारा योगियों के द्वारा कर्मियों के द्वारा कहा और योगियों के द्वारा कहा कर्मियों के द्वारा अध्यय योगिश हृदय कर्म भी क्रम कर लेना कर्मी लोग क्या करते हैं यज्ञ में, में करते हैं और योगी भी लोग कहा करते? करते हैं, हैं, हैं। जागृत भी जागरणशील भी अप्रमत् कर्मी और योगी दोनों का विशेषण कैसे होते कर्मी योगी जो ऐसा करते हैं वो बिल्कुल प्रमाद रहित रहते हैं जागरणशील भी जगने के स्वभाव वाले जगने के से तो सारी दुनिया है है ना कौन नहीं जगता है संसार 24 घंटा तो कोई सोता है क्या? तीसरे गाते हैं कि के स्वभाव वाले का तात्पर्य है भी, आज भी, ध्यान भावना इसलिए भी जागृत विशेषण कर दिया किसका योग्यो का और हविष्म भी विशेषण किसका हो जाएगा कर्मियों का घी आदि घृत आदि को लेकर जो है ऋतु करता है कर्मकांड कर्म कांड में, में और योगी क्या करता है ध्यान भावना तो ध्यान भावना प्रमाद रहितो करके के माध्यम से अपने हृदय गुफा में ध्यान देखता है मनुष्य भी ऐसा ही दोनों प्रकार के जो मनुष्य है मनुष्य ही किसको कर रहे हैं ये लोग अग्नि वो अग्नि की स्थिति करते अग्नि का ही ध्यान करते वो तदेव तद प्रकृत ब्रह्म जो तुमने पूछा था पूछाता के द्वारा भाई यतचो सूर्य हस्त गति देवास्व अर्ता ना कशन एक वै तत्ता जहां से रोज रोज रोज रोज क्या हो रहा है सूर्य का उदय उदय की सूर्य सूर्य उदित होता है और वह सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है तम उसको देवाहा सर्वे देवाहा अर्पिता उस प्राणाप्ता में ही स्थिति के समय अग्नि आदि अतिदेव और वागा अध्यात्म सभी देवता देव सभी देवता से मतलब क्या लेना है बाहर में अग्नि आदि देवता और अंदर में वाघादी देवता अधिदेव में अग्नि आदि को, ले को लेना है और अध्यात्म में वाघादी को लेना है कहेंगे सकल देवता तम अर्पिता हा। सभी देवता उसी प्राणात्मा में अर्पित जिस है जिस प्राणात्मा ब्रह्म से ये सूर्य का नित्य निमित्रदय होता रोता है और उसी प्राणात्मा में ही से भी, केसे भी अर्पित है। उसका हैतिक्रमण कोई नहीं कर सकता उसका अतिक्रमण जो है कोई नहीं कर सकता तदो नाति कोई भी व्यक्ति उस ब्रह्म को अतिक्रमण कर नहीं सकता वही वही है निश्चित रूपे ब्रह्म जिसको तुमने पूछा था प्राणाद उदयती जिस प्राण से उदय को प्राप्त होता है जब यहाँ भाष कर लेते प्राण इसलिए प्राण लेने से भ्रम देने में कोई आपत्ति नहीं है उत्तिष्ठति जिस प्राण से जब यहाँ पर कहा प्राण जिस प्राण से उदय होता है तब प्राण रूपी भ्रम ही है इसलिए यहाँ प्राण जिसे सूर्यो कौन उत्तिष्ट है है अस्तम निम्लोचनम ये जिस प्राण में ही वह अस्त तो माने गायब हो जा रहा है लीन हो जा रहा है कब होता, होता है सब अहनि अहनी गाणम आत्मान उस प्राण रूपी आत्मा कोष्टि जी में जीवात्मा समष्टि में ब्रह्म देवा स्पष्ट तो तो तो तो करें ओ, अध्यात्म। सोते हो, हो आत्म में सारी इंद्रिय लीन चीजें आत्मा में इसे समी में लय का स्थान ब्रह्म हो गया दृष्टि में लय का स्थान जीवात्मा हो गया तो दोनों को आत्मशक्त कह दिया सामान्य रूप तम आत्मानम प्राणम सर्वे विश्वे त्यता सर्वे का पर्यावर प्रेव चय कर दिया विश्व अरा इव प्रथना जिस प्रकार से आराए रथ के नाभि में समर्पित है उसी प्रकार से ये सारे के सारे उस प्राणात्मा ब्रह्म में ही संप्रवेशिता स्थिति काले स्थितिकाल में संप्रवेशित समझो रोज रोज स्थिति काल में रोज रोज होता है ना प्रलय काल में एक बार प्रवेश कर कर गया फिर आना नहीं वहां से जल्द सृष्टि नहीं होगी इससे कहते जानकर भाषकर काल में आप एक चीज देखते हो रोज सूर्य रहा है रोज सूर्य उग रहा है रोज़ आप भी सो रहे हो सबरे होता फिर जग जाते हो रोज आप आपकी हो जाती है रोज फिर वापस बाहर आ जाती है ये सब काम स्थिति काल में ही होता है रोज रोज सोपी ब्रह्म ही हो आगे ना वो जो प्राणात्मक क्या है और कुछ नहीं वो ब्रह्म ही है कदम सर्वात्मक ब्रह्म इस प्रकार से दृढ़ हो गया वह यह हाँ जो ब्रह्म है वह सर्वात्मक है सभी का आत्मा ही है और सभी उसमें एक जाते हैं इस सब स्वरूप स्वरूप उसी का ही है, उसका अलग कोई स्वरूप वाला कोई नहीं है अतएव निष्कर्ष निकला तदु नात्यति, न अतिथ्य तदात्मगताम, तद अन्यत गति तद रूपता ब्रह्म रूपता का अतिक्रमण कर गए अर्थात तो उस रूप उस रूप का अतिक्रमण करने का मतलब क्या गच्छति न उस रूप रूप ब्रह्म रूप से कभी अतिक्रमण करके कोई ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र रूप वाला हो जाए ऐसा कभी कोई होता नहीं ब्रह्मरूप को ब्रह्मरूपता को छोड़ देगा मैंने अधिष्ठान को छोड़ दे तो वस्तु कहीं टिकेगा क्या अधिष्ठान को छोड़ कोई चीज टिकेगा इसलिए अधिष्ठान भिन्न स्वतंत्र रूपेण वस्तु कोई हो तब तो कहा जाए वो ब्रह्म को अतिक्रमण करके रह गया ब्रह्म के बिना भी रह गया वो स्वतंत्र होकर अलग होकर रह गया फिर ऐसा कोई वस्तु नहीं होता क्योंकि जो कुछ भी है संसार है सब कुछ ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण से ब्रह्म रूपे अधिष्ठान को अतिक्रमण करके स्वतंत्र रूपेण अन्यत्र अन्य रूपेण अवस्थित हो जाए कोई वस्तु या नहीं हो सकता ये अंत में छाने में सनत कुमार जी जी ने नारद को बताया जब पूछा रहता है कुछ नहीं तब तो समझ गए संत कुमार जिसका दिमाग घूम रहा है थोड़ा अभी नहीं पकड़ रहा है तब तो कहते अरे भाई मैं ये नहीं कर रहा हूं जैसा दूसरा दूसरे प्रतिष्ठित होता है वैसा नहीं है यथा अन्य अन्यत्र प्रतिष्ठित जैसे सारा जगत जो भी अन्य अन्यत्र में ब्रह्म है ब्रह्म भी कहीं अन्यत्र कोई अपनी महिमा नाम की चीज होगी वहां जाके प्रतिष्ठित है ऐसा समझना। इस तरह से वहां संकेत करते हैं तो वो दूसरे शब्दावली में अगर तुम तो ना कष्ट ना उसको अतीर्ण करके कोई रह नहीं सकता अन्यत्र कहीं कोई भी कुछ नहीं तक यह वही है ब्रह्म जो तुमने पूछा था अन्य सिद्धों से इस प्रकार से यहाँ तक सर्वात्म भाव की सिद्धि कर दिया वह आज ब्रह्म है वही ब्रह्म को ही आप अनंत उपाधियों में चेतन रूपेण आनंद रूपेण सत्ता रूपेण सर्वत्र अनुभव कर रहे हो इसलिए सभी का सतचित और आनंद रूपेण वह ब्रह्म ही सभी में है और यह उपाध्या उस ब्रह्म में कल्पित होने के नाते भ्रम से अलग भी नहीं है अतएव सर्वव्यापी वह ब्रम ही है त्मा ही परमात्मा है ये सिद्ध हो गया प्रकार जो हुआ, से शुरू हुआ हृण गर्भ से हिन्गर्व से लेकर के शुरू कहां सभी में वर्तमान तुपादि संसारी अन्य प्रश्नक्रमण की माभूक सिद्ध इती इदंगाहा। इती इदंगाहा। आप कहते कि देखो जो कोई मान लो ऐसी शंका दिमाग में सोचने लग जाए ये ब्रह्मा से लेकर के कारण जितने भी विद्यमान तत्व उपाधि वाला जो है वह अब्रम्ह के समान भाषित हो रहा है ना कैसे भाषित होता है वो अब्रम्ह जैसी दिख रहा है क्यों वह ब्रम्ह को तो आप हो सर्वज्ञ है आप काम है तो कामना का भूख लगा हुआ है आप तो काम कि नहीं भी रहती है आप आपसे काम भी नहीं आत्मक्रीड भी नहीं बाहर को सामान चाहिए इसको मौज मस्ती खेल एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चाहिए इसको आत्मक्रीड कहा आत्मक्रीड होगा उसको तो भाई कोई साधन चर नहीं एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन के लिए नत्मक्रीड है नत्म काम है नाम ना है न ना सर्वज्ञ है ये ब्रह्म कैसे हो सकता है इसीलिए इसलिए ब्रह्माश्रियंतो में वर्तमान वह जो ब्रह्म है उसको तत्त वाला हो जाने पर आप क्या मानते हो अब्रम समान संसारी अन्य प्रश्न ब्रह्म इसलिए कोई कह सकता है ये जो संसारी है जो अब्रम्ह के समान भाषित हो रहा है निश्चित रूप उस पर ब्रह्म से भिन्न वस्तु है ऐसा कोई मन में माभूत कसिद आशंका ऐसे किसी के मन में आशंका न होवे, इसीलिए यह श्रुति आरंभ हो रही थी आह इस बातों का मूत्र यद मूत्र तदन्व्य मृत्यो स मृत्यु आप पश्य दूत्र कले जो इस संघात रूपी लोक में भास रहा है वही ब्रह्म उस अन्यत्रहादि से परे तो जो स्थित है वही है समझौतूत्र और यदमूत्र और जो अन्यत्र है वही यह संघात में है समझौ तद अनुह और जो व्यक्ति ऐक्यता को नहीं ग्रहण कर पाता तो वह समझो वो क्या है वो यह यह नाना इव पश्यति जो नाना के समान भी देख लेता है इसको तो क्या हो जाएगा उसका कदे मृत्यु समृत्यु प्राप्त होती ये शारीरिक मृत्यु तो प्राप्त होगा ही शारीरिक मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु क्या है जन मरण चक्रों का जो महान घोर संसार है इसको प्राप्त कर लेता है ऐसा होता हुआ भी उस ब्रह्म को कोई ग्रहण नहीं कर पा रहा बड़ा दुख की बात है नहीं बड़ा खेद की बात है ऐसा ब्रह्म में सब जान रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं फिर कोई ग्रहण नहीं करता अनुभव नहीं कर, कर पाता फिर भी अपने अपने अहंकार अपने अपनी लड़ाई झगड़े खजर बजर राग दुवे से पड़े रहते हैं नहीं नहीं। इससे कब उभरेंगे लोग वेदांत सुनने वाले उभर नहीं पा रहे तो बाकी दुनिया कहाँ से उभरी नहीं विधान सुनने वाले ही इन राग द्वेशों से उभर नहीं रहे आम आदमी और ग्रहस्थों को तो क्या कहा तो सुनने वाले लोग कोई भी हो वो लोग ही नहीं, नहीं, नहीं। तो भी है। ये मानना पड़ेगा। प्रचन्न ग्रहस्थ एक होता है ना स्पष्टक ग्रस्था और एक प्रचन्न ग्रहस्थ अभी ग्रस्त नहीं हुआ है लेकिन हृदय ग्रहस्थ है ऑलरेडी बाहर से ब्रह्मचारियों भविष्य में ग्रस्त होंगे अंदर कामना है पत्नी की कामना है संतान की कामना है धन दौलत की कामना है तो प्रक्षण ग्रस्त तो हुआ ऐसे लोग जो विदान सुनते हैं तो फिर कोई असर थोड़ी करेगा नल का फूल चला के उल्टा घड़ा रख दो तो भरेगा थोड़ी वो से कामना रूपी आवेग जिसके अंदर है उल्टा घड़ा है जिसकी वजह से उसके अंदर ज्ञान की धारा ऊपर से बहा दो तो क्या फायदा तो ज्ञान धारा गंगा धारा कोई काम का नहीं रह जाता है वही स्थिति देखने को मिलता अधिकतर जो है सब विद्यार्थियों का हाल यही है इसलिए विद्यार्थी नहीं सब अर्थार्थी है कोई और अर्थी है कोई और भगवान यहाँ जब राज्य गजय तो तुमको विद्यार्थी मानता हूं विद्या तो नाना युवक जिनको भेद दिख रहा है भेद के वैसे राग द्वेश्वेश भय है सारा संसार वह व्यक्ति से को कहा से देख पाएगा इन चीजों में कभी नहीं देख सकता दे संसार धर्मद किसको दिख रहा है वो को ऐसा दिखता है? यह मैंने इस कार्य करण से उपाधि समन्वित है संसार के धर्मों वाला है ऐसा जो अभाषित होता है किनको अविवेकियों को जो ऐसा दिख रहा है इस अविवेकियों को तदेव स्वात्मस्थम वही जो यहां अपने आप में स्थित है अपने हृदय गुफा में जो स्थित है वही अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभाव सर्व संसार धन ब्रह्म वही सर्वत्र व्यापक वही है समझो अमूत्र वो ऊपर वाला की अमुस्विन ऐसा नहीं समझना अमूत्र मने इससे बाहर सर्वत्र इसलिए कहते हैं अमूत्र की व्याख्या क्या कर दिया है नित्य विज्ञान घन स्वभाव संसार सर्व संसार धर्म वर्जित ब्रह्म नित्य विज्ञान घन स्वभाव है सकल संसार के जितने धर्म है उन सकल धर्मों से वर्जित है ऐसा वह ब्रह्म है जो इसे जो तुम अपने हृदय में गुफा में अनुभव कर रहे हो आत्मस्थ चैतन्य जो अनुभव कर रहे हो वह चैतन्य ही ब्रह्म है वह सत्ता ही ब्रह्म है जिसका लोभ तुम कभी नहीं चाहते हो नाम ना हम न भूयासम है ना हमेशा आप बोलते क्या है हम ना अभुव मिधी ना अभु मैं ना हूं ऐसे मत हो कभी किंतु मैं हूं। जो सत्ता को आप चाह रहे हो वो जो सत्ता को चाहना है वह सत्ता कुछ जो चेतनता है कभी आप नहीं चाहते हम जट बुद्धि वाले कोई कहे भी देना आप जड़ बुद्धि वाला तो न हो गया हमको जट बुद्धि वाला कहता हमारे जब बुद्धिमान कोई है नहीं आप को चेतनता मानते हो आप वो चेतनता भी ब्रह्म का ही है और जो आनंद अनुभव करते जो वह उस आत्मा में उस ब्रह्म में स्थित है सचिद आनंद रूप वही तदेव यह नाम रूप कार्य कर उपाधि मनु विभाव मानव नान्य वही यहाँ पर आपको अनुभव में आ रहा है कैसे नाम रूप कार्य कारण उपाधियों के अनु अनुपाधियों के सत्ता के साथ साथ उसकी उत्पत्ति के साथ साथ विभाव मानव जो अनुभूय माने आपके द्वारा सच्चिदान पता वह कोई तो और चीज नहीं है ना वह वही है तदेव तदेव नान्य वही, वही है वही ब्रह्म ही है वो जब अनुभव कर रहे हैं उसके अलावा और कुछ नहीं है अनुभव सभी करते हैं इस चीज को लेकिन उसमें निष्ठा नहीं बनती है क्योंकि तुरंत उसकी अनेक जन्मों की जो वासना है वासना विजय नहीं पाया वासना वासनाक्षय कर नहीं पाया साधना से तो इसलिए अपनी सच्चिदानंदता सामान्य रूप में सबको अनुभव में आ रहा है फिर भी उसे ग्रहण नहीं कर पाता है इसे अमुष्मे अमुत्रा कर जगत कार तो दो जगत के कारण स्वरूपी उपाधि में जो अनुभव में आ रहा है उपाधि विशेष चैतन्य उसको ग्रहण करना है और उपाधि का स्वभाव क्या है उपाधि का स्वभाव ही हो है उपाधि से परे नहीं होगे तो अभेदृष्टि तो मिलेगी नहीं उपाधि से परे होना पड़ता है अनन्या चिंतन तो माम भगवान का थे कैसे अनन्य होगा यदि हम अश्मि रहेगा तो हम दासोश्मी रहेगा अन्य भाव नहीं रहेगा वह तुम तो स्वामी असी अहम दासोश्मी ये भेद ही रहेगा अभेद तो हो नहीं सकता जब उपाधि से ऊपर उठ जाओगे तब तो अभेद हो जाएगा इसे तीसरे पंक्ति आंकड़ के उपाय स्वभाव्चार भेद दृष्टिश्चाभ्या कारणतया लक्ष्य देती उपाय स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा इन दोनों के इन दोनों के कारण कारण इन दोनों के कारण वजह से ही लक्षित होता है जो उसको पर स्वभाव दृष्टि लक्षण स्वभाव और के माध्यम से जाना जा उपाय स्व भेद दृष्टि लक्षण या अविद्या मोहिता जब ऐसा है फिर सबको क्यों ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है ब्रह्म क्यों नहीं बोल पाते कोई कारण यह कि ऐसा होने पर भी उपाधि स्वभाव और भे दृष्टि रूपा अविद्या की महिमा अविद्या की कृपा है आप लोगों के ऊपर अविद्या, अविद्या से मोहित होते हुए ब्रह्मणी अना प्रश्न अन्य हम मत अन्य परम ब्रह्मी नाना इव भिन्न इव पश्य उपलब्ध है जो कोई पुरुष इस ब्रह्म में कैसा है ब्रह्म नाना भूत है भेद रहित है वो उपाधिया नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं वास्तव में भेद रहते अना भूत है परस्माद अन्यो फिर भी क्या सोच रहा आदमी उस से मैं अन्य हूँ अन्यो हम और मत तो अन्य परम ब्रह्म मुझसे अलग वह पर नाना युव इस प्रकार से भेद के समान भिन्नम भिन्न भिन्न के समान जो पश्य मन उपलब्ध है अनुभव करता है तो वह व्यक्ति को क्या फल मिलेगा मृत्यु हो मरणाथ मृत्यु बने मरण शरीर का मरण इस शरीर के मरण के अपेक्षा से भी भयंकर मरण क्या है क्या है मरणम हो क्या वो पुनः पुनर्जन्मरण भाव हम आप जो जन्म मरण भाव रूपा जो है मरण उसको वो इस संसार है उसको प्राप्त पहला वाला मृत्यु कार्त हो गया इस शरीर वर्तमान शरीर का मृत्यु उसकी अपेक्षा से भी मृत्यु क्या होता है कदम जन्म मरण प्रबंध रूपा जो धारा रूपा जो संसार है, है प्रतिबद्ध क्या है मतलब कभी भेद दृष्टि मत करो भेद बुद्धि से इस संसार को देखने की कोशिश मत करो लेकिन भेद बुद्धि आई जाती क्या करे व्यवहार ऐसा है जटिल जहां वो पानी में आ गया प्राण कर्म के पश्चात तो भेदिखरे लगता है मैं अलग हूँ अलग है मैं गुरू चेड़ा है।, है नहीं तो सारे बन सारे बात इसी से ही होता न उपाधि इतनी दुखी कर देता है आदमी फिर भी आदमी को अकल नहीं आता इस उपाधि का पीछे लगा और उपाधि में आप कोई भी मोहर लगाओ फर्क क्या पड़ना है ना आप जो उतरे लगाइए या आड़ त्रिपुंड लगाइए या पोष्ट स्मार्ग लगाइए या लाल पीला सफेद लगा लीजिए क्या फर्क पड़ता है गले पर भी लगा लो नहीं तो तुमने ऐसे क्यों लगाया वो ऐसे क्यों लगाया वो ऐसे क्यों लगाया बेमतलब लड़ाई इसमें दोनों गलत कर रहे हैं। नहीं? जो अपने संप्रदाय अपने जो प्राप्त है अधिकार दीक्षा के माध्यम से या किसी भी उसको त्यागना भी गलत है उसको त्यागने से पहले पहले दूसरे संप्रदाय प्रवेश कर जाओ तब त्यागो उससे पहले नहीं त्यागना आप कहीं भी जाओ कहीं भी रहो यही उपाय गुरु आश्रम में आ गया तभी वहां भी मोहर लगा लगाते पोस्ट ऑफिस मार्ग ने क्या क्या कर रहा है क्या आपने सुने दिशा दे दिया क्या क्या हमने कोई शैव गुरु से कोई मंत्र दीक्षा ले लिया कुछ और दीक्षा ले लिया है जब तक दीक्षा नहीं होगी जो पहले दीक्षा के अनुसार प्राप्त है मेरे को उसको हम कैसे छोड़ देंगे आप ढाल दो ना फिर एक भी दिन डालूंगा तो बता दे रहा मेरे को हमारा तो हिम्मत है दोबारा उसको छोड़ूंगा फिर इधर गारंटी है याद भी नहीं आएगी दोबारा वो छोड़ दिया सोच छोड़ दिया लगाने से सोच ढूंढूंगा नहीं कहाँ है मुद्राए लगानी अच्छा, ठीक है वो, चुप रहे। रहे, अपने करते कर रहे सारा कर सारा आज दीक्षा हो गई, उस गया उसको साथ गया था। वहीं गंगा डाल दिया गया वो संप्रदाय भी गया हमारे लिए उपाधि के लोग संप्रदाय भी नहीं लगे कुछ नहीं लगे सब अभी उपाधि दूसरे संप्रदाय है ठीक है जिसमें अब ट्रेडमार्क लग गया लग गया जब तक जिसमें हो उसके अनुसार चलना चाहिए निष्ठा बीच में खटर पटर नहीं करना और कई लोग मैं देखता हूँ अपने विशेष में अपने महाराष्ट्र के विद्यार्थी लोग यहाँ रहते हैं यूँ लगा देंगे आलंदी जाएंगे टूँ हो जाएंगे घूम जाएंगे 90 डिग्री घूम जाता है, है। यहाँ एक ऐसे क्यों कर देगा खानदानी अब खानदानी बात नहीं तो विवेक और विवेक की बात है जो खानदानी भी मतलब ही होता है जो मतलब ऐसे करता है। ये के गंगा किनारे गंगा जमुना ये वाली बात होगी वो तो गलत है अपनी निष्ठा है ठीक है आपको मान लो इसमें संप्रदाय में निष्ठा है फिर संप्रदाय में हो जाओ छुट्टी पाई कहीं भी जाओ यही मोहर लगाओ चाहे कोई कुछ कहे न माने दृढ़ होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि ये ये जो होता है मूढ़ों का बात है ऐसा काम नहीं करना चाहिए तथा यदि विन करना ही नहीं चाहिए और व्यावहारिक धरातल पर जब तक दृष्टिपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है धर्मानुसारण आश्रम धर्म का यथा प्राप्त उसके अनुसार पालन करना चाहिए विज्ञान निरंतर नैरतरण आकाशवत्पूर्ण ब्रह्म अहम अस्मी पश्येत वाक्या जबरदस्त बोलते भाषिक विज्ञान एक रसो में और कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान से निरंतर नैरंत घन हो विज्ञान घन विज्ञान एक रस आकाशवत व्यापक हो होता वहा परिपूर्ण नहीं हु परिपूर्ण जैसा नमक वैसे विज्ञान एक तरह अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ एक स्वरूप वाला और निरंतर व्यवधान रही थे आकाशवत व्यापक है परिपूर्ण है ऐसा जो ब्रह्म है वही मैं हूं ब्रह्म अहम असमी पश्चे ऐसा ही व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए ये यहां यमराज जी को उपदेश समझो श्रुति का वाक्य समझना चाहिए कहते हैं भाई ये तो आपने कह दिया बड़ा आसानी से हम्म ये सत्यत्व का विनिवेश को लेकर जो व्यवहार होता है टीकाकार करा स्वप्ने नानात्व तो भावे नानात्म तो अध्याप्य सत्यत्विवेश ऐसा स्वप्र भी आप क्या करते हैं वास्तव में वहां नाना नहीं है फिर भी नाना आरोप कर, कर लेते हो आप अपने आप अनेकते देख लेते हो व्यवहार कर लेते हो ठीक उसी प्रकार जागृत भी करो ना जागृत मई ऐसा बना हुआ हूं कोई आपसे लड़ रहा है मई अपने आप से लड़ ले रहा हूं ए? मेरा ही अनेक रूप है ना अनेक रूप रूपा प्रविष्ट वे मैं मई विष्णु हूँ ब्रह्म ब्रह्मू मई अनेक रूप को प्राप्त हूँ मारने वाला भी मैं हूं मार खाने वाला भी मैं हूं दोनों मैं ही हूं ना अलग कहा है दो? नहीं नहीं सत्य है वास्तविक वेदांत ही है बोलने के लिए नहीं है ये बोलने के लिए इसलिए होता है क्योंकि आपका उपाधि के अहंकार बहुत जबरदस्त जिसके अंदर उपाधि का अहंकार जबरदस्त होता है वो ये सोचता और जिसने उपाधि के अहंकार को त्याग कर यही कहेगा अनेक रूप है मैं ही अनेक रूपों में हूं वो इसको खेला वो सो ये तो लीला चल रहा है बुरा नहीं मानेगा वहां इस स्वप्र में आप अपने आप को मार डाल दिए मान लो मर्ड हो गया आपका स्वर में मारने वाला कौन था आप ही तो बने थे स्वप्र में मरे भी आप स्वप्न में खुद नहीं मरना और मारना दोनों ही झूठा उसी प्रकार जागृत में भी क्यों नहीं ग्रहण कर पाते जागृते भी नानात्म तो अध्यारोप्य सत्यत्वेश यो विवर तस्वीर एक रसम ब्रह्मी प्रतिवत्त फिर भी इसी प्रकार यह भी मान, मान लिया लेकिन अंतर क्या है फर्क? इतना ही है आपको वहां सत्यत्व जैसे सुप्रमेदा, में था सत्यत्व अभिनेश कर लेते अभिनिवेश करते हो ये कर सत्यत्व का अभिनिवेश कराते स्वप्न में भी सत्य अभिनेश कर लिए थे सर जागृत में भी आप मान लो ठीक है नाना हमने अध्यारोपित कर लिया है अध्यारोपण स्वीकार करने के बाद में उस सत्य करना वो गलत मिथ्यात्व अभिनिवेश व्यवहार होने चाहिए जब तक सत्यत्व अभिनिवेश कर जो जो रहे हैं तब तक हम ब्रह्मास्त्र सिद्ध नहीं हो पाएगा सत्यत्व का जो अभिनेश पूर्वक जो व्यवहार है उसका निंदा है मिथ्यात्निवेश व्यवहार है तो उसके निंदा स्थिति तस्तृत्वासले विज्ञानसम कहना पढ़ा एक ब्रह्म अस्मती ब्रह्म अहमस्मी इत्यर्थः।